गीता तत्वचितन अवतार मीमांसा एक सौ छी कृष्ण द्वारा अपने स्वरूप का प्रागट्य श्रीकृष्ण अपने स्वरूप का प्रागट्य करते हुए कहते हैं श्री भगवान वाच बहूनिम में जन्मानि ने जन्म तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी नेम तप अजोपिशन्न व्याजात्मा भूता नाम सन्कृति स्वामिष्ठा संभवाम्याम श्री भगवान बोले अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं उन सबको मैं तो जानता हूँ पर हे परम तत् तू नहीं जानता मैं अजन्मा अविनाशी और सब प्राणियों का नियामक ईश्वर होता हुआ भी अपनी प्रकृति का आश्रय ले निज माया के द्वारा जन्म ग्रहण करता हूँ भगवान श्री कृष्ण अपने और अर्जुन के बहुत बार जन्म लेने की बात पहले भी कह चुके हैं अध्याय दो के श्लोक बारह में वे बता चुके हैं कि पूर्व में कोई काल ऐसा न था जब वे स्वयं नहीं थे या अर्जुन नहीं था या कि राजा लोग नहीं थे पर वहाँ संदर्भ भिन्न है यहाँ पर अपनी ईश्वरता भगवत्ता के प्रकाशन की दृष्टि से भगवान पूर्व जन्मों का उल्लेख करते हैं अर्जुन को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण नहीं है जबकि भगवान को है। इसका कारण श्री के द्वारा अगले श्लोक में स्पष्ट कर दिया जाता है 107 ईश्वर और जीव का अंतर कारण यह है कि भगवान का जन्म सामान्य जीवों के जन्म की भांति कर्मों के प्रारब्ध के फल स्वरूप नहीं होता जीव कर्म परवश है अर्जुन जीव है वह अपने प्रारब्ध कर्मों के फल स्वरूप आवागमन कर रहा है पर भगवान स्वतंत्र हैं वे अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं अतः वे कर्म से बंधे नहीं हैं यह तो वैसा ही है जैसे एक अधिकारी और एक अपराधी जेल के भीतर आते जाते हैं अधिकारी अपनी मर्जी के अनुसार जेल के अंदर जा सकता है और बाहर निकल सकता है वह इसमें पूरी तरह स्वतंत्र है जबकि अपराधी जेल के नियमों से बंधा है जेल के भीतर जाने या बाहर निकलने में उसकी अपने इच्छा का कोई महत्व नहीं है यह प्रारब्ध जीव के लिए जेल ही तो है जिसकी सीमा से निकलना उसके वस की बात नहीं आचार्य शंकर विवेक पाँचवें श्लोक पर अपने भाष्य में लिखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को उसके पूर्व अपने पूर्व जन्मों के संबंध में जन्म न जानने का कारण बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन धर्माधर्मादि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति तम न जानी थे पुण्यपाप आदि के संस्कारों से तेरी ज्ञान शक्ति आच्छादित हो रही है इसलिए तू नहीं जानता पर अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वाद अनावरण ज्ञान शक्ति ही इति वेद मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ इस कारण मेरी ज्ञान शक्ति आवरण रहित है इसलिए मैं जानता हूँ श्री कृष्ण की ज्ञान शक्ति आवरण रहित क्यों है इसका कारण श्लोक 6 में बताया गया है 108 सौ ईश्वर और जाति का अंतर जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं अपने सब जन्मों की बात जानता हूं, तो अर्जुन के मन में संदेह उठा कि क्या भगवान जातिस्मर हैं जातिस्मर उन्हें कहते हैं जिन्हें अपने पूर्व पूर्वजन्म की बात याद रहती है ऐसी कुछ घटनाएं हमें सुनने और देखने को मिलती है जहां किसी बालक या बालिका द्वारा अपने एक या एकाधिक पूर्वज जन्मों की बात बताई जाती है अब भले ही सभी अब भले ही अभी तक ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई हो कि कोई अपने विषयों पूर्वजन्मों की बात बता रहा हो तथापि अर्जुन को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण एक असाधारण प्रतिभा वाले जाति स्मर होंगे जिन्हें अपने पूर्वजन्मों का स्मरण है तब भगवान यह कहकर अर्जुन की शंका को दूर करते हैं कि अर्जुन अपने पूर्वजन्मों का मेरा ज्ञान जाति स्मरता के कारण नहीं है बल्कि इसलिए है कि मैं अपनी इच्छानुसार अपने को प्रकट करता हूँ अतएव जिस अज्ञान के पर्दे के कारण तू इस शरीर से पूर्व की अपनी स्थिति को जानने में असमर्थ है वह मेरे भीतर नहीं है